दोस्तों सोचिए बचपन में जब आप स्कूल में थे और टीचर ने कहा वाह तुम तो जीनियस हो उस मोमेंट पर अच्छा लगा ना लेकिन यही तारीफ एक इन्विजिबल ट्रैप क्रिएट करती है मैं जीनियस हूं का लेबल और जब ये लेबल मिल जाता है तो इंसान हर उस सिचुएशन से बचता है जहां उसका जीनियस टेस्ट हो सकता है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 तो intelligent label चिन जाएगा. और यही fixed mindset की सबसे बड़ी problem है, ये सीखने के process को destroy कर देता है. Dweck एक real life example देती हैं. एक class में दो groups थे. एक group को कहा गया तुम smart हो, दूसरे को कहा गया तुमने अच्छा मेहनत की. जब उन्हें मुश्किल questions दिये गए, smart group ने कोशिश क्योंकि उन्होंने अपनी value effort से जोड़ी, ego से नहीं. Fixed Mindset के लोग सोचते हैं कि intelligence static है, इसलिए वो proof करने में लगे रहते हैं कि वो smart है instead of actually becoming smarter. वो सीखने के बजाए दिखने में interested होते हैं और यही वजाए कि Fixed Mindset वाले लोग criticism को personal लेते हैं. Dwegg कहत है, サルフ approval はありません。それはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは a なたはあなたはあなたは e なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな e はあなたはあなたはあなたは e なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ e たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな कुछ नया शुरू करते हुए डर रहे हो या किसी के criticism से ज्यादा hurt होते हो तो ये fixed mindset की आवाज है वो कह रहा होता है मत करो, कहीं लोग judge ना कर दें मत सीखो, कहीं तुम्हारा confidence तूटना जाए लेकिन ड्वेक कहकी है Awareness is the first step to change अगर तुम ये समझ जाओ के growth mindset वाले उसे beginning समझते हैं और जब ये perspective shift होता है तो तुम्हारा दिमाग rewire होने लगता है तो भाई इस chapter का essence simple है अगर तुम failure से डरते हो तो तुम अपनी growth के दरवाजे बंद कर रहे हो लेकिन अगर तुम failure को feedback समझते हो तो हर गलती तुम्हें एक नई direction दि� और कैसे वो इंसान को impossible करने की हिम्मत देता है? अगला चैप्टर, the growth mindset, सीखने और बढ़ने की कुदरत।